दूसरा प्रकरण ष समन्वय पूर्व पूर्वमीमांसा देवान् भावयता ते देवा भावयतु वह परस्परम भावयतः श्रेय परम प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोले कि तुम यग, इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करते रहो और वे देवता वर्षा आदि से तुम्हें संतुष्ट करते रहें इस प्रकरण परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए दोनों परम श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्त कर लो इष्टान्न भोग वो देवा दास्यंते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान्प्रदायभ्यो योग भूंगते स्तन ये सह क्योंकि यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित सब भोग तुम्हें देंगे उन्हीं का दिया हुआ उन्हें वापिस न देकर जो केवल स्वयं उपभोग करता है अर्थात देवताओं से दिए गए अन्न आदि से पंच महायज्ञ आदि द्वारा उन देवताओं का पूजन किए बिना जो व्यक्ति खाता पीता है वह सचमुच चोर है यज्ञशिष्टा शिन्हसनों मुच्यंते सर्वकि विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म यज्ञ पंच महायज्ञ आदि करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं परंतु यज्ञ न करके केवल अपने लिए ही जो अन्न पकाते हैं वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं अन्नाद भवंति भूतानी पर्जनयादन्न संभव यज्ञादवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव अन्न से प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है अन्न परजन्य से उत्पन्न होता है परजन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ की उत्पत्ति वैदिक कर्म से होता है कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है यहाँ तीसरे चेतन तत्व अर्थात ईश्वर को व्यष्ट रूप से प्रत्येक यज्ञ का अधिष्ठात्र देव माना गया है जिसकी उस विशेष यज्ञ द्वारा उपासना की जाती है यहाँ तद यदीद आहु अमु यजा यज इेक दैव एक साथ सा विसिष्टि एसऊ्यारण्यक उपनषे जो यह कहते हैं कि उसका याग करो उसका याग करो इस प्रकार एक एक देवता का याग बतलाते हैं वह इसी की विशिष्ट ही बिखरा हुआ अर्थात व्यष्टि रूप है निसंदेह यही सारे देवता है अर्थात अग्नि उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसी का प्रकाशक है इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसी के प्रकाशक हैं इसलिए यज्ञों से जो अग्नि इंद्र आदि भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना पाई जाती है वह वास्तव में उसी एक ब्रह्म की उपासना है तदेव पुनस् तदेवाग्नि तदादित्य तद्वायु तदुचंद्रमा तदेव शूक शुक्र तद्रह्मप सजापति यजुर्वेद वह ही अग्नि है वह सूर्य है वह वायु है वह चंद्रमा है वह शुक्र अर्थात चमकता हुआ नक्षत्र है वह ब्रह्म हिण्यगर्भ है वह जल इंद्र है वह प्रजापति विराट है सधाता सविधर्ता, विधर्ता सवायुर्नभ उछ्रितिम सौर्यमा सवरुण सरुद्र स महादेव सौग्नि सऊ सूर्य सऊ एव महायम वह ईश्वर धाता है वह विधाता है वही वायु वही आकाश में उठा मेघ है वही अर्जमा वही वरुण रुद्र और महादेव है वही अग्नि सूर्य और महायम है स वरुण सायं अग्निर्भवती स सा मित्रो भवतीद्यन स सविता भूतक्षेण याति स इंद्रो भूत तपति मध्यो दिवम अथर्ववेद। वह सायंकाल अग्नि और वरुण होता है और प्रातःकाल उदय होता हुआ वह मित्र होता है वह सविता होकर अंतरिक्ष से चलता है वह इंद्र होकर मध्य से द्व्युल को तपाता है यास्कने निरुक्त के दैवत कांड सप्तम अध्याय में स्पष्ट शब्दों में विवेचना की है कि इस जगत के मूल में एक महा महत्वशालिनी शक्ति विद्यमान है जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होने से ईश्वर कहलाती है वह एक अद्वितीय है उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है